हमारा बगीचा यह नीला आकाश सुहानी हवा हल्की धूप इन सब में डूब कर खुशी से झूम रहे थे रंग बिरंगे फूल गुलाब चमेली कमल गुलदाउदी कुमुदनी बगीचे में ऐसे कई तरह के फूल थे इन फूलों के बीच में हरी भरी घास छोटे पौधे और लताएं सजी हुई थी वे फूलों की सुंदरता को और बढ़ा रही थी अपने बगीचे पर फूलों को बड़ा नाश एक दिन माली ने बगीचे में एक नया पौधा लगाया उस पर एक अनोखा लाल फूल था दूसरे फूलों को वह लाल फूल बिल्कुल पसंद नहीं आया वे उससे अलग रहने लगे लाल फूल अकेला और उदास हो गया एक दिन एक छोटा सा सफेद गुलाब लाल फूल को देखकर मुस्कुराया और उससे पूछा दोस्त तुम कहां से आए हो लाल फूल बहुत खुश हुआ और बोला मैं बहुत दूर से आया हूँ इस तरह दोनों में बातचीत शुरू हो गई लाल फूल ने अपने पुराने बगीचे के बारे में सब कुछ बताया सफेद गुलाब आतुरता से उसकी बातें सुनता रहा जल्द ही दोनों गहरे दोस्त बन गए वे दिन भर बातों में लगे रहते सफेद गुलाब वहां के बदलते मौसम और दूसरे पेड़ पौधों के बारे में बताता और दिन कैसे बीत जाता कुछ पता ही नहीं चलता कुछ दिनों के बाद माली कुछ और पौधे ले आया दूसरे फूलों को चिंता होने लगी वे डरने लगे कि पूरा बगीचा नए फूलों से न भर जाए सफेद गुलाब ने उन्हें शांत करवाया तुम लोग बेकार की चिंता कर रहे हो ये नए फूल भी हमारे मित्र हैं कुछ फूल यह सुनकर आश्वस्त हो गए लेकिन कुछ फूलों से चुप नहीं रहा गया जब मधुमक्खी और तितलिया उनके पास आती तो वे उनसे कहते तुम नए फूलों के पास मच जाओ वे हमसे अलग है वे हमारे मित्र नहीं है मगर मधुमक्खियों ने कहा यहाँ सभी के लिए उपजाऊ मिट्टी है हवा पानी धूप सभी मौजूद है हमारे पास बहुत सारे कीड़े भी हैं क्यों बेकार में चिंता करते हो जल्दी बगीचा तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से भर गया बगीचों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे सूर्य की किरणें हर फूल को छू जाती वर्षा की बूंदें भी हर फूल को नहलाती हवा के धीमे झोंके सभी फूलों को सहलाते फूलों ने चैन की सांस ली और बोले सफेद गुलाब और मधुमक्खियां ठीक ही कहते हैं नए फूलों से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा ना उन्होंने हमारी जगह ली पूरे बगीचे में खुशी और मित्रता छा गई फिर क्या था विविध फूलों और रंगों से बगीचा खिल उठा खिल उठा उस अनोखे बगीचे को देखने दूर दूर से लोग आने लगे